सुबालोपनिषद नव खंड अथ है नम्र्व पक्ष भगवन्क स्तंती तस्म सहोवाच चक्षुरेवाप्ये चक्षुरेवा स्तमे द्रष्ट्यप्येत यो द्रष्टव्यमें स्मेमेंप्येती च आदित्यमेवास्तमे मेवाप्येति यो विराज प्राणमेवाप्येति यवास्तमे विज्ञानप्येह विज्ञान मेंवास्तमेंनंदमे्येती न आनंदमेवास्तमेय्येती तम अभय अशोकम अनंतं एवाच इसके पश्चात रैक्ंगी रस से प्रश्न किया हे भगवन ये समस्त पदार्थ किसमें अस्त होते हैं यह सुनकर घोरांगी रस ने रैक् को, को उत्तर दिया जो पदार्थ चक्षु के प्रति प्राप्त अर्थात प्रकट होते हैं दिखाई देते हैं वे चक्षु अपने अंतर्यामी में ही अस्त हो जाते हैं जो द्रव्य पदार्थ आदित्य के प्रति प्रकट होता है वह आदित्य में ही विलीन हो जाता है जो आदित्य विराजा सुषुमना नामक नाड़ी का ही एक नाम के प्रति प्रकट होता है वह विराजा में ही विलीन हो जाता है जो विराजा प्राण के प्रति प्रकट होता है वह प्राण में ही विलीन हो जाती है जो प्राण विज्ञान के प्रति प्रकट होता है वह विज्ञान में ही अस्त होता है जो विज्ञान आनंद के प्रति प्रकट होता है वह आनंद में ही अस्त होता है जो आनंद तुरी के प्रति प्रकट होता है वह तुरी में ही अस्त होता है वह तुरी अमृत अभय अशोक आनंद और निर्बीज ब्रह्म को प्राप्त होता है जिस जिस संज्ञा वाली नारियाँ मनुष्य में होती है वह सभी मूलतः विराट पुरुष में भी होती है जिस तरह विराट पुरुष परमात्मा का अंश आत्मा है वैसे ही नाड़ियाँ भी विराट के नाड़ी तंत्र के अंग हैं आदित्य आदि देवों का प्रागट्य और विलीन उन्हीं के प्रति कहा गया है आगे के मंत्रों में भी अधिदेवता का विलय जिन नाड़ियों में कहा गया है वे सभी विराट की नाड़ियाँ ही मान्य हैं श्रोत्रेवाप्येतःमेवास्तमे श्रोतव्यमेवाप्येतीह श्रोतव्यमेवास्तमे दिशम्येत दिशमेवास्तमे सुदर्शनमेवाप्येतीह सुदर्शनमे वास्तपानप्ये पानमेवास्तमे विज्ञान मेंवाप्येति यो विज्ञानमेवास्तमे तदमृतम अभयम अशोकमतर्बीज में व्येती होवाच इसी प्रकार जो स्त्रोत्र के प्रति प्रकट होता है वह स्त्रोत्र में ही अस्त होता है जो स्रोत्र स्रोतृ्य के प्रति प्रकट होता है वह स्रोतृ्य में ही अस्त होता है जो स्रोतव्य दिशाओं के प्रति प्रकट होता है वह दिशाओं में ही अस्त होता है जो दिशाएँ सुदर्शना के प्रति प्रकट होती है वे सुदर्शना में ही अस्त होती है जो सुदर्शना अपान के प्रति प्रकट होती है वह अपान में ही अस्त होती है जो अपान विज्ञान के प्रति प्रकट होता है वह विज्ञान में ही अस्त होता है वह विज्ञान अमृत अभय अशोक अनंत और निर्वीज ब्रह्म में विलीन हो जाता है नासा मेवा एवाप्येति घातव्यमेंप्येतियो घातव्यमेंस्तमे पृथ्वीमेवाप्येत पृथिवीमेवास्तमे जितामेवाप्येतो जितामेवास्तमे ज्ञानमेवाप्येतियो जानमेवास्तमे विज्ञानमेवाप्येतीद अभयम अशोकमतर्बीजम एववाप्येतीच इसी प्रकार जो पदार्थ नासिका के प्रति अर्थात गंध रूप में प्रकट होते हैं वे नाशिका में ही अस्त होते हैं जो नासिका घातव्य सूंघे जाने योग्य पदार्थों के प्रति प्रकट होती है वह घातव्य में ही अस्त हो जाती है जो घातव्य पृथ्वी के प्रति प्रकट होता है वह पृथ्वी में ही विलीन हो जाता है जो पृथ्वी जिता नामक नाड़ी के प्रति प्रकट होती है वह जिता में ही अस्त होती है जो जिता ज्ञान के प्रति प्रगट होती है वह ज्ञान में ही विलीन हो जाती है जो ज्ञान विज्ञान के प्रति प्रकट होता है वह विज्ञान में ही विलुप्त हो जाता है वह विज्ञान अमृत अभय अशोक अनंत और निर्बीज ब्रह्म में लय हो जाता है जिह्वा जिह्वा जिह्वामेवाप्येतो जिह्वामेवास्तमेति रसयतव्यम एववाप्येत रसयतव्यम एवास्तमेति वरुण मेंवाप्येतो वरुणमेवास्तमेति सौम्याप्येति यौम्यामेवास्तमेदानप्येति या उदान में वास्तमेतिवाप्येती तदमृतम अभयम इसी प्रकार जो पदार्थ जिहुआ के प्रति प्रकट होते हैं वे जिहुआ में ही विलीन हो जाते हैं जो जिहुआ रसोई के प्रति प्रकट होती है वह रसोईतव्य में ही विलीन हो जाती है जो रसयतव्य वरुण को प्राप्त होता है वह वरुण में ही विलीन हो जाता है जो वरुण सौम्या नामक नाड़ी को प्राप्त होता है वह सौम्या में ही विलीन हो जाता है जो सौम्या उदान के प्रति प्रगट होती है वह उदान में ही अस्त हो जाती है जो उदान विज्ञान के प्रति प्रगट होता है वह विज्ञान में ही लय हो जाता है वह विज्ञान अमृत अभयरहित अशोक रहित अंतर्रहित और बीध रहित ब्रह्म को प्राप्त होता है स्वच्वाप्येति यस्वचमेवास्तमेति स्पर्शितम एप्येत यपर्शित वाजुमेवाप्येत वाजुवास्तमे मोघा मेंवाप्येत मोघाभस्तमेति सनमेवाप्येत सन भस्तमे विज्ञानप्येति तदमृतम अवयम अशोकम अनंत निर्पीजम एवाप्यती हो जो पदार्थ त्वचा को प्राप्त होते हैं वे त्वचा में ही विलीन हो जाते हैं जो त्वचा स्पर्शितव्य के प्रति प्रकट होती है वह स्पर्शितव्य में ही अस्त हो जाती है जो स्पर्शितव्य वायु को प्राप्त होता है वह वा वायु में ही विलीन हो जाता है जो वायु मोघा के प्रति प्रकट होती है वह मोघा नामक नाड़ी में ही विलीन हो जाती है जो मोघा समान के प्रति प्राप्त होती है वह समान में ही अस्त हो जाती है जो समान विज्ञान को प्राप्त होती है वह विज्ञान में ही अस्त हो जाती है वह अमर अभय अशोक अंतर्हित और बीज रहित ब्रह्म में विलीन हो जाता है वाच मेवाप्येति एवाप्येति चमेवाप्येतो वाचमेवास्तमेति वक्त्यमेवाप्येतो वक्तव्यमेंस्तमेत्यग्निमेवाप्येतहोनिमेवास्तमे कुमारेवाप्येत यहाँ कुमारेवास्तमे दैरंभमेवाप्येतहो वैरंभमेवास्तमे विज्ञानमेवाप्येती तदमृतम अभयम निर्बीजम् एवाप्य दीति हो जो पदार्थ वाक को प्राप्त होते हैं वे वाक में ही अस्त होते हैं जो वाक वक्तव्य को प्राप्त होती है वह वक्तव्य में ही अस्त हो होती है जो वक्तव्य अग्नि को प्राप्त होता है वह अग्नि में ही विलीन हो जाता है जो अग्नि कुमारा नामक नाड़ी को प्राप्त होती है वह कुमारा में ही विलीन हो जाती है जो कुमारा वैरम्भ को प्राप्त होती है वह वैरम्भ में ही अस्त हो जाती है जो वैरम्भ विज्ञान को प्राप्त होता है वह विज्ञान में ही अस्त होता है वह विज्ञान अमर अभयरहित शोक रहित अंतरहित और बीज रहित ब्रह्म में विलीन हो जाता है हस्तमेवाप्येति यो हस्तमेवास्तमेत्यादातब एवाप्येति या आदा य आदातव्यमेंद्रमेवाप्येन्द्र स्त्यमृताप्येत यो मृता स्मे मुख्यम्येत यो अशोकम अंतरं तदमृतम अभयम अशोकमतरबीज एववाप्येतवाच ऐसा कहने के पश्चात उन घोरांगी रस ने पुनः कहना प्रारंभ किया कि जो हाथ को प्राप्त कर लेता है वह हाथ में ही विलीन हो जाता है यह हाथ लेने योग्य पदार्थ के प्रति गमन करता है अतः यह लेने वाले पदार्थ में ही लीन होता है यह पदार्थ इंद्र के प्रति प्रस्थान करता है इस कारण से यह इंद्र में ही विलीन हो जाता है यह इंद्र अमृता नाड़ी के प्रति जाता है इस कारण यह अमृता में ही अस्त हो जाता है यह अमृता मुख्य के पास जाती है अतः मुख्य में ही अस्त हो जाती है यह मुख्य विज्ञान के पास जाता है इस कारण से विज्ञान में ही अपने को विलीन कर लेता है और यह विज्ञान तुर्य के प्रतिगमन करता है इस कारण यह अमर निर्भय अशोक एवं अंतर्ित तथा बीज विहीन सूर्यावस्था को ही प्राप्त कर लेता है